संस्यापन्ना अवधूतषद श्रृणव्यम संशयापन्ना जो लोग तत्व को न जानते हो वे भले ही कुछ भी श्रवण करें किंतु मैं अर्थात अवधूत स्वयं ही तत्व को जानने में समर्थ हूँ फिर किस लिए श्रवण करूँ जो लोग संशय में पड़े हों वे मनन करें मुझे तो किसी भी तरह का संशय ही नहीं है इस कारण से मैं अवधुत मनन नहीं करता विपर्यस्तो निध्याम ध्यान अभी देहात्मया कदाचित भयाम्य हम जिसको विपर्यास अर्थात विपरीत ज्ञान हुआ हो वह भले ही निधिध्यासन करें परंतु जहाँ पर विपर्यास ही नहीं वहां पर ध्यान की आवश्यकता नहीं होती। शरीर को आत्मा मान लेने का विपर्यास मुझे को नहीं होता। इस कारण निर्देश की आवश्यकता ही नहीं पड़ती अहम मनुष्य इत्यादि विपर्यासम तिराभ तो वह कल्पते मनुष्य इस तरह का व्यवहार भी बिना विपरीत ज्ञान के नहीं होता यह विपरियास भी दीर्घ काल से अभ्यास में पड़ी वासना के कारण ही होता है आरब्धकर्मणी छीण व्यवहारों निवर्तते कर्म क्षेत्र ध्यान सहस्रत प्रारब्ध कर्मों के विनष्ट होने पर ही यह व्यवहार निवर्तित बंद होता है किन्तु प्रारब्ध कर्मों का नाश न हुआ हो तब तक सहस्त्रों बार चिंतन करने के बाद भी यह व्यवहार शांत नहीं होता विरल व्योहित रिष्ट अस्तुते ध्यान अस्तुत बाधि कर्म व्योहित पश्यन्याम्य हम कु यदि व्यवहार कर्म करने की इच्छा हो तो तुम अपनी इच्छानुसार ध्यान करो परंतु तो मेरी दृष्टि में तो कर्मों का कोई व्यवहार ही नहीं तो मैं किस लिए कारण मुझे विक्षेप अर्थात चित्त की अस्थिरता होती ही नहीं इस कारण से मुझे समाधि अवस्था की जरूरत ही नहीं पड़ती जब यह मन विकार होता है तब चित्त अस्थिर होता है और तभी समाधि की आवश्यकता होती है मैं तो नित्य ही अनुभव रूप हूँ समाधि में मुझे और क्या कुछ भिन्न अनुभव हो सकता है नित्यानुभव रूप से कौ मेत्रुभव पृथक कृतम कृत्यम प्रापणीय प्राप्त नित्य सह व्यवहारो लौकिको पिवाम ममा मुझे जो जो करना है वह वह मैंने किया तथा तो जो कुछ भी प्राप्त करना है वह सदा ही प्राप्त करता रहा इस कारण लौकिक शास्त्री या फिर अन्य किसी भी तरह का व्यवहार मुझे क्यों करना चाहिए अतः मैं नहीं करता हूँ मुझे किसी भी बात की लिप्तता नहीं है सहज प्राकृतिक ढंग से जो होता है उसी में रत रहता हूँ अथवा अनुग्रह क्रित का वर्ते हम मम अथवा मैं कृतकृत्य क्रित पूर्ण काम हूँ तब भी साधारण लोगों पर अनुग्रह करने की इच्छा से यदि शास्त्र ज्ञान अनुसार मैं चलता हूँ तो इसमें मेरी क्या हानि है चन स्ना शौच भिक्षाद वर्तता वपु तारम जपतु वाक्तवान्माकु ध्यान विदीयता हम न कुरेना देवताओं की स्तुति अर्चना स्नान शौच शिक्षा आदि में शरीर भले ही लगा रहे वाणी ओंकार रूपी प्रणव को भले ही जपती रहे उपनिषदों का पाठ भले ही होता रहे बुद्धि सदैव भगवान विष्णु का चिंतन भले ही करता रहे या फिर भले ही वह ब्रम्हलीन रहे किंतु मैं तो केवल साक्षी रूप हूँ मैं अवधूत इनमें से किसी भी काम को कभी भी नहीं करता हूँ और न करवाता ही हूँ कृतकृत्य तया तृप्त प्राप्त प्राप्य तया पुनः तृप्य मनसा मनते निरतर मैं अवधुत कृत्य होने से पूर्ण तृप्त हूँ तथा तो जो कुछ भी मुझे प्राप्त करना था वह सभी कुछ प्राप्त कर लिया है इस प्रकार से इस तृप्ति को ही मैं निरंतर अपने मन में मानता रहता हूँ धन्यों धन्योहम निम स्वात्मा नंजसा धन्योहम धन्योम ब्रह्मान मैं धन्य हूँ धन्य हूँ क्योंकि मैं नित्य अविनाशी अपने आत्म तत्व को सहज रूप से ही जानता हूँ मैं धन्य हूँ मैं धन्य हूँ क्योंकि मुझे ब्रह्म का आनंद स्पष्टतया प्रकाश प्रदान करता है धन्योहम धन्योहम दुखम संसारिकेद्य धन्यों धन्योंम स्वस्व ज्ञानम पलायतम क्वा धन्यों धन्यों कर्तव्य कर्तव्यम बेना पिदते किंचिति धन्यों धन्योंम सन्न सोहम धन्योम तिप्ति कोकुमा भवे धन्यों धन्यों धन्यो धन्य पुनर्धन अहो पुण्यम फलितम फल रहो गुरु मैं धन्य हूँ मैं धन्य हूँ क्योंकि मैं सब इस नासवान संसार का दुख बिल्कुल भी नहीं देखता मैं धन्य हूँ मैं धन्य हूँ क्योंकि मेरा अज्ञान कवि का अर्थात बहुत पहले ही विनट हो गया है मैं धन्य हूँ मैं धन्य हूँ क्योंकि मुझे अब कुछ भी करना शेष नहीं है मैं धन्य हूँ मैं धन्य हूँ क्योंकि मुझे जो कुछ भी प्राप्त करना है वह सभी कुछ मैंने यहीं पर पहले ही प्राप्त कर लिया है मैं धन्य हूँ मैं धन्य हूँ क्योंकि मेरी तृप्ति की क्या इस श्लोक में कोई उपमा है अर्थात कोई नहीं है मैं धन्य हूँ मैं धन्य हूँ मैं बारम्बार धन्य हूँ धन्य हूँ अहो पुण्य अहो पुण्य इस पुण्य की सफलता दृढ़तापूर्वक फलीभूत हुई है धन्य है हम सब अहो ज्ञान अहो ज्ञान, अहो अहो अहो अहो अहो सुख, अहो सुख, अहो शास्त्र, अहो शास्त्र, अहो गुरु अहो गुरु वास्तव में सफल होने की के कारण सब धन्यवाद के पात्र हैं इत्या सोपे कृत्यो भवती एवं विदिता प्रेक्षाचार परून सत्य मृत्योपनिषद इस प्रकार जो भी मनुष्य इस उपनिषद का पाठ करता है वह कृतकृत्य हो जाता है मदिरापान करने वाला सुवर्ण की चोरी करने वाला ब्रह्मत्या करने वाला कृत्या अर्थात कार्य अकार्य करने वाला भी इसका भावना पूर्वक पाठ करने से पवित्र अर्थात श्रेष्ठ प्रकृतियों वाला हो जाता है मनुष्य इसका पाठ करने मात्र से पवित्र हो जाता है। मनुष्य इस तरह का ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत अपने इच्छानुसार आत्म प्रेरणा से ही श्रेष्ठता पवित्रता की दिशा में पवित्र हो जाता है ओम ब्रह्म ही सत्य है यही उपनिषद है ओम सहना सहन भुनकूम सह भी कह तेजस्विवधतमस्तुभा ओं शाति शाति शाति हरि ओं अवधूत पाता